न भ्रमण सेत किंचिसे यदा निसेधो यतो यतो हिन समनो मनसूपिए यो निवर्त सम्मति एव दुःखं न जटा न गोते ही न जच्चा होंब्रह्मण यम हि सचध्मोच सोसुची सोच ब्रह्मण कि जटाही दुमेध कि अजी न सट्य अभरम ते गहन सबसजोजन छे यो वे नितसती तमहम विसजुत तमह ब्रूमि ब्रह्मणे वरम जहनुकमं उखीत बुद्ध दमहम ब्रूमि ब्रह्मण अकोसम बधबंध अ ति खी बल बलाक तमहम ब्रूमी ब्रह्मण रूह देखी है कभी रूह को महसूस किया है जागते जीते हुए दूधिया कोहरे से लिपटकर सांस लेते हुए इस कोहरे को महसूस किया है या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो और पानी के छपाकों में बजा करती हो टलियां सुपकियां लेती हवाओं के वह बैन सुने चौदहवी रात के बर्फाफ से इस चांद को जब ढेर से साय पकड़ने के लिए भागते हैं तुमने साहिल पर खड़े गिरजे की दीवाल से लगकर अपनी गहनाई हुई कोख को महसूस किया है जिसमें सौ बार जले फिर भी वही मिट्टी का ढेला रूह एक बार जलेगी तो वह कुंदन होगी रूह देखी है कभी रूह को महसूस किया है जो रूह को महसूस कर ले वही ब्राह्मण जो इस अस्तित्व की अंतरात्मा को पहचान ले वही ब्राह्मण जो पदार्थ में परमात्मा को देख ले वही ब्राह्मण जिसके लिए स्थूल और सूक्ष्म एक हो जाएं वही ब्राह्मण बाहर और भीतर जिसके भेद न रहे वही ब्राह्मण बुद्ध ने बहुत बहुत सूत्रों में ब्राह्मण की परिभाषा की है ब्राह्मण शब्द परम दशा का सूचक है इसकी सूक्ष्म व्याख्या होनी जरूरी है इसकी गलत व्याख्या होती रही मनु की व्याख्या गलत है कि जन्म से कोई ब्राह्मण होता है महावीर की व्याख्या थोड़ी ऊपर जाती है मनु से कि कर्म से कोई ब्राह्मण होता है बुद्ध की व्याख्या और भी ऊपर जाती आत्म अनुभव से न जन्म से न ऊपर के आचरण से बल्कि भीतर जो छिपा है उसके साक्षात्कार से कोई ब्राह्मण होता है बुद्ध ही केवल ब्राह्मण होता है जो जाग गया अपने में वही ब्राह्मण होता है बुद्ध की भाषा में ब्राह्मण और बुद्ध पर्यायवाची। वाची इसके पहले कि हम सूत्रों में चलें, सूत्रों की परिस्थिति समझें। पहला दृश्य श्रावस्ती नगरवासी बहुत से मनुष्य एकत्र होकर सारी पुत्र स्थिविर के अनेक गुणों की प्रशंसा कर रहे थे एक बुद्ध विरोधी ब्राह्मण भी यह सुन रहा था और ईर्षा और क्रोध से जला जा रहा था तभी भीड़ में से किसी ने कहा हमारे आर्य ऐसे सहनशील हैं कि आक्रोशन करने वालों या मारने वालों पर भी क्रोध नहीं करते यह बात मिथ्या दृष्टि ब्राह्मण की आग में घी का काम कर गई वह बोला उन्हें कोई क्रोधित करना जानता ही ना होगा देखो मैं क्रोधित करता नगरवासी हसे और उनका यदि तुम उन्हें क्रोधित कर सकते हो तो करो वह ब्राह्मण दोपहर में सारी पुत्र को भिक्षाटन करते देख पीछे से जाकर लात से पीठ पर मारा लेकिन स्थिवीर ने पीछे लौटकर देखा भी नहीं वे ध्यान में जागे ध्यान के दिए को संभाले चल रहे थे सो वैसे ही चलते रहे उल्टे मन ही मन में प्रसन्न भी हुए क्योंकि साधारणतः ऐसी स्थिति में मन डमाडोल हो उठे यह स्वाभाविक ही है लेकिन मन नहीं डोला था और ध्यान की ज्योति और भी स्थिर हो उठी थी उनके भीतर इस भांति लात मारने वाले के प्रति आभार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था इस घटना ने अंधे ब्राह्मण को तो जैसे आंखें दे दी वह सारी पुत्र के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें घर ले जाकर भोजन कराया उसकी आंखें पश्चाताप के आंसुओं से भरी थीं और वे आंसू उसके सारे कलमस को बहाकर उसकी आत्मा को निर्मल कर रहे थे इस तरह सारी के निमित्त उस पर पहली बार बुद्ध की किरण पड़ी थी लेकिन भुक्सुओं को सारी का व्यवहार नहीं जचा उन्होंने भगवान से कहा आयुष्मान सारी ने अच्छा नहीं किया जो कि मारने वाले ब्राह्मण के घर जाकर भोजन भी किया अब किसे वह बिना मारे छोड़ेगा वह तो भिक्षुओं को मारने की आदत बना लेगा अब तो वह भिक्षुओं को मारता हुआ ही विचरण करेगा सास्ता ने भिक्षुओं से कहा भिक्षुओ ब्राह्मण को मारने वाला ब्राह्मण नहीं ग्रस्त ब्राह्मण द्वारा श्रमण ब्राह्मण मारा गया होगा और सारी ने वही किया है जो कि ब्राह्मण के योग्य फिर तुम्हें पता भी नहीं है कि सारी पुत्र के ध्यानपूर्ण व्यवहार ने एक अंधे आदमी को आंखें प्रदान कर दी और तभी उन्होंने ये गाथाएं कही न ब्राह्मणस सेंची सेयो यदा निषेधो मनसो किए ही यतो यतो हिंस मनो निवत ततो ततो सम्मति एवं दुखम ब्राह्मण के लिए यह कम श्रेयस्कर नहीं है कि वह प्रिय पदार्थों से मन को हटा लेता है जहां जहां मन हिंसा से निवृत्त होता है वहां वहां दुःख शांत हो जाता है न जटाही न गोते ही न जंचा होती ब्राह्मणों यम सचंच धम्मो चसो सूचि सो जब ब्राह्मणों न जटा से न गोत्र से न जन्म से ब्राह्मण होता है जिसमें सत्य और धर्म है वही सूची है और ब्राह्मण है किम जटाही दुमेध किमते अर्जन साथिया अभ्यंतरम ते गहनम बाहरम परिभन जैसी बुद्धि जटाओं से तेरा क्या बनेगा मृग पहनने से तेरा क्या होगा तेरा अंतर तो विकारों से भरा है बाहर क्या होता है सव्य संयोजनम छेतवा यो वेना परित संगा तिगम विसंजोत्तम तमहम भ्रूमि ब्राह्मणम जो सारे संयोजनों को काटकर बह रहित हो जाता है उस संग और आसक्ति से विरक्त को मैं ब्राह्मण कहता हूं श्रावस्ती नगरवासी सीधे साधे लोग एकत्र होकर सारिपुत्र के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे सारिपुत्र बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में एक जिन्होंने बुद्ध के जीते जी बुद्धत्व प्राप्त किया उनमें से एक सारिपुत्र स्वयं भी कभी बहुत बड़ा पंडित था जब पहली बार बुद्ध के पास आया था तो बुद्ध से विवाद करने आया था 500 अपने शिष्यों को साथ लाया था लेकिन बुद्ध के पास आके विवाद का मौका नहीं बना विवाद के पहले हार हो गई बुद्ध को देखते ही हार हो गई बड़ा संवेदनशील रहा होगा पंडित तो था लेकिन पांडित्य पर बहुत पकड़ना रही होगी पंडित तो था लेकिन पांडित्य से हटके देखने की क्षमता रही होगी इसलिए बुद्ध को देखते ही रूपांतरित हो गया शिष्यों से अपने कहा था भूल जाओ विवाद की बात यह आदमी विवाद करने योग्य नहीं यह आदमी लड़ने योग्य नहीं आदमी ऐसा है जिसके चरणों में हम बैठे मैं तो बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार करता हूं तुम मेरे शिष्य हो अगर तुम मुझे समझे हो तो मेरे साथ झुक जाओ खुद दीक्षित हुआ अपने 500 शिष्यों को भी दीक्षित किया बुद्ध के पास हजारों शिष्य थे उनमें सारी पुत्र सबसे बड़ा बौद्धिक व्यक्ति था लेकिन बुद्धि में सीमित नहीं और जल्दी ही उसमें फूल खिलने शुरू हो गए जल्दी ही उसमें सुवास आने शुरू हो गई जो झुकने को इतना तत्पर हो आया था विवाद करने और निर्विवाद झुक गया जिसके पास ऐसी सरल दृष्टि हो ऐसा सहज भाव हो अगर जल्दी ही वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया तो कुछ आश्चर्य नहीं श्रावस्ती के भोले भाले लोग सीधे सादे लोग सारी के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे ऐसे गुण थे ही सारी में जिनकी प्रशंसा की जाए यही देखते हो विवाद करने आया हो और बिना एक प्रश्न उठाए झुक जाए और उसे शिष्य स्वीकार कर ले बड़े पांडित के बोझ से दबा हो शास्त्रों का ज्ञाता हो और शास्त्रों को ऐसे हटा दे जैसे कोई दर्पण से धूल को हटा देता है इतनी सुगमता से इतनी सरलता से बिना दंभ के बिना अहंकार के बिना अकड़ के न खुद झुका बल्कि अपने पांच शिष्यों को भी झुका दिया सारी ने बुद्ध से कभी कोई प्रश्न ही नहीं पूछा फिर आया था उत्तर देने प्रश्न ही नहीं पूछा उनकी छाया हो गया उनमें लीन हो गए गुण खूब थे सारी में गुणी था गांव के लोग ठीक ही प्रशंसा करते थे लेकिन एक बुद्ध विरोधी ब्राह्मण भी यह सुन रहा था और ईर्षा और क्रोध से चला जा रहा था तभी भीड़ में से किसी ने कहा हमारे आर्य ऐसे सहनशील हैं कि आक्रोशन करने वालों या मारने वालों पर तो भी क्रोध नहीं करते यह बात मिथ्या दृष्टि ब्राह्मण की आग में घी का काम कर गई मिथ्या दृष्टि का अर्थ होता है जिससे उल्टा देखने की आदत पड़ गई उल्टी खोपड़ी सीधी बात को भी जो उल्टा करके देखेगा जो सीधा देख ही नहीं सकता जिसकी दृष्टि में बड़ी गहरी भ्रांति बैठ गई है सारी पुत्र की प्रशंसा हो रही है उसे प्रशंसा से आग लग रही है ऐसे बहुत लोग हैं जो किसी की भी प्रशंसा नहीं सुन सकते जो केवल निंदा सुन सकते हैं इसलिए तो लोग ज्यादातर निंदा करते क्योंकि निंदा ही सुनने वाले लोग हैं जहां दो चार आदमी मिले की निंदा शुरू हो जाती प्रशंसा करना भी अपने आप में एक गुणवत्ता है क्योंकि प्रशंसा वही कर सकता है जिसके पास सम्यक दृष्टि हो प्रशंसा के लिए सबसे बड़ा गुण जरूरी है कि जो अपने को हटा के दूसरे को देख सके जो दूसरे के बड़पन में पीड़ित न हो जाए जिसके अहंकार को चोट न लगे जो दूसरे की भव्य प्रतिमा को देखकर क्रोध से न भर जाए कि ये कौन है जो मुझसे ज्यादा भव्य ये कौन है जो मुझसे ज्यादा दिव्य ये कौन है जो मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई भी नहीं हो सकता ऐसी पीड़ा जिससे पैदा हो जाती है वो मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि किसी की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी की प्रशंसा को अपनी निंदा मानता है दूसरा बड़ा है तो मैं छोटा हो गया ये उसका तर्क है दूसरा सुंदर है तो मैं कुरूप हो गया ये उसका तर्क है दूसरा चरित्रवान है तो फिर मेरा क्या मिथ्या दृष्टि दूसरे की निंदा सुन सकता है क्यों क्योंकि दूसरे की निंदा से उसके अहंकार को भरण पोषण मिलता है तो वो कहता अच्छा तो ये भी चरित्रहीन इससे तो हम ही भले है तुम ध्यान रखना निंदा का एक मनोविज्ञान है क्यों लोग निंदा पसंद करते है? तुम अगर किसी से कहो कि आ नाम का आदमी संत हो गया है कोई मानेगा नहीं 25 दलील लोग लाएंगे कि नहीं संत नहीं सब है सब धोखाधड़ी सब पाखंड है और तुम किसी के संबंध में कहो कि फलां आदमी चोर हो गया तो कोई विवाद ना करेगा वो कहेगा हमें पहले से पता है वो चोर है ही क्या हमें बता रहे हो वह महाचोर तुम्हें अब पता चला तुम्हारी आंखें अंधी थी तुमने कभी देखा निंदा जब तुम किसी की करो तो कोई प्रमाण नहीं मांगता और प्रशंसा जब करो तो हजार प्रमाण मांगे जाते और, और भी एक कठिनाई कि प्रशंसा जिन चीजों की होती उनके लिए प्रमाण नहीं होते और निंदा जिन चीजों की होती उनके लिए प्रमाण होते क्योंकि निंदा तो क्षुद्र जगत की बात है उसके लिए प्रमाण हो सकते समझो किसी आदमी की कि तुम निंदा कर रहे हो उसने चोरी की तो चार आदमी गवाह की तरह खड़े किए जा सकते हैं कि उन्होंने उसे चोरी करते देखा लेकिन तुम कहते हो कि कोई आदमी जाग गया प्रबुद्ध हो गया इसके कहां गवाह खोजोगे कहां से गवाह मौजूद करोगे कौन कहेगा कि हां मैंने इसको बुद्ध होते देखा ये बात तो देखने की नहीं है ये तो बुद्ध ही कोई हो तो देख सके जो स्वयं बुद्ध हो वह देख सके दूसरा तो कोई इसका गवाह नहीं हो सकता मुझे की बात देखना जो प्रशंसा योग्य तत्व है उनके लिए प्रमाण नहीं होते और उनके लिए लोग प्रमाण पूछते हैं और जो निंदा है उसके लिए हजार प्रमाण होते हैं। लेकिन कोई प्रमाण पूछते नहीं प्रमाण के बिना ही स्वीकार कर लेते हैं लोग लोग निंदा स्वीकार करना चाहते हैं। लोग तैयार ही हैं कि निंदा करो तुम्हारे अखबार निंदा से भरे होते तुम अखबार पढ़ते ही इसलिए हो कि आज किस किस की बखिया उधेड़ी गई अखबार में जिस दिन निंदा नहीं होती उस दिन तुम उसे उदासी से सरकार के एक तरफ रख देते हो कुछ खास बात ही नहीं जब अखबार में हत्या की खबर होती चोरी की किसी की स्त्री के भगाने की तलाक की आत्महत्या की तब तुम एकदम चश्मा ठीक करके एकदम अखबार पर झुक जाते हो कि एक शब्द चूक ना जाए इसलिए बेचारा अखबार छापने वाला आदमी निंदा की तलाश में घूमता रहता पत्रकारों की दृष्टि ही मिथ्या हो जाती क्योंकि उनका धंधा ही खराब है उनके धंधे का मतलब यह है कि जनता जो चाहती वो लाओ खोज बीन के अच्छे से अच्छे आदमी में कुछ बुरा खोजो, सुंदर से सुंदर में कोई दाग खोजो, चांद की फिक्र छोड़ो चांद पर वो जो काला धब्बा है उसकी चर्चा करो क्योंकि लोग धब्बे में उत्सुक हैं चांद में उत्सुक नहीं चांद की बात करो तो कोई अखबार खरीदेगा ही नहीं इसलिए जो पत्रकारिता है वो मूलतः निंदा के रस की ही कला है कैसे खोज लो कहीं से भी कुछ गलत कैसे खोज लो और जब तुम खोजने का तय ही किए बैठे हो तो जरूर खोज लोगे क्योंकि जो आदमी जो खोजने निकला है उसे मिल जाएगा ये दुनिया विराट है इसमें अंधेरी रातें हैं उजाले दिन है इसमें गुलाब के फूल हैं और गुलाब के कांटे जो आदमी निंदा खोजने निकला है वो कहेगा कि दुनिया बड़ी बुरी यहां दो रातों के बीच में एक छोटा सा दिन दो अंधेरी रातें और बीच में छोटा सा दिन और जो प्रशंसा खोजने निकला है वो कहेगा कि दुनिया बड़ी प्यारी परमात्मा ने कैसी गजब की दुनिया बनाई दो उजाले दिन बीच में एक अंधेरी रात जो आदमी निंदा खोजने निकला है गुलाब की झाड़ी में कांठों की गिनती कर लेगा और स्वभावता कांटों की गिनती जब तुम करोगे कोई न कोई कांटा हाथ में गड़ जाएगा तुम और क्रोधाग्नि से भर जाओगे अगर कांटा हाथ में गड़ गया और खून निकल आया तो तुम्हें जो एक फूल खिला है झाड़ी पे वो दिखाई ही नहीं पड़ेगा तुम अपनी पीड़ा से दब जाओगे तुम गालियां देते हुए लौटोगे जो आदमी फूल को देखने निकला है वो फूल से ऐसा भर जाएगा कि उसे कांटे भी प्यारे मालूम पड़ेंगे वो फूल से ऐसा रस विमुक्त हो जाएगा कि उसे यह बात दिखाई पड़ेगी कि कांटे जरूर भगवान ने इसलिए बनाए होंगे कि फूलों की रक्षा हो सके ये फूलों के पहरेदार सब तुम पर निर्भर है कैसे तुम देखते हो क्या तुम देखने चले हो ये बुद्ध विरोधी ब्राह्मण था इसने तय ही कर रखा था ना ये कभी बुद्ध के पास गया था यह बड़े आश्चर्य की बात है कि विरोधी पास जाते ही नहीं विरोधी दूर दूर रहते हैं। विरोध करने के लिए जरूरी है कि वो दूर दूर रहे पास आए तो खतरा है पास आए तो डर है कि कहीं ऐसा ना हो हमारा विरोध गल जाए। तो विरोधी पीठ खड़ा रहता है दूर दूर रहता है सुनी सुनाई बातों में से चुनता है फिर उन चुनी हुई बातों को भी बिगाड़ता है अपना रंग देता है फिर उनको विकृत करता है विकृति को बढ़ाता है फिर उस विकृति में जीता है और सोचता है कि मुझे तथ्यों का पता है ध्यान रखना इस जगत में तथ्य होते ही नहीं तथ्य झूठ बात है इस जगत में सब व्याख्याएं तथ्य नहीं होते एक बड़ा इतिहासकार एडमंड बर्क विश्व का इतिहास लिख रहा था उसने कोई तीस साल उस पे मेहनत की थी और वो चाहता था दुनिया का ऐसा इतिहास लिखे जैसा पहले कभी नहीं लिखा गया साल लंबा समय था आधा जीवन उसने गवा दिया था एक दिन उसके घर के पीछे एक हत्या हो गई वो भागा हुआ पहुंचा भीड़ खड़ी थी लाश पड़ी थी हत्यारा पकड़ लिया गया था रंगे हाथ उसने लोगों से पूछा क्या हुआ लेकिन जितने लोग थे उतनी बातें जितने मुंह उतनी बातें कोई हत्यारे के पक्ष में था कोई जिसकी हत्या की गई उसके पक्ष में था कोई इसका कसूर बता रहा था कोई उसका कसूर बता रहा था एडमंड बर्क तो हैरान हो गया उसके घर के पीछे हत्या हुई है अभी हत्यारा मौजूद है अभी लाश पड़ी है अभी खून बह रहा है सड़क पर अभी सब ताजा है और नया है अभी खून सूखा भी नहीं लोग मौजूद हैं जो चश्मदीद गवाहे हैं लेकिन कोई दो चश्मदीद गवाहे की बात एक सी नहीं वो लॉर्ड आया उसने तीस साल में जो इतिहास लिखा था उसको आग लगा दी। उसने कहा कि मैं इतिहास लिखने बैठा हु दुनिया का बुद्ध के समय में क्या हुआ और सिकंदर के समय में क्या हुआ और कृष्ण के समय में क्या हुआ ये मैं क्या कर रहा हूं मेरे घर के पीछे हत्या हो जाए मैं भाग के पहुंचू सब रंगे हाथ हत्यारा पकड़ा गया हो चश्मदीद गवाहे मौजूद हो और निर्णय करना मुश्किल है कि क्या हुआ तो मैं तीन हजार और पांच हजार साल पहले क्या हुआ यह कैसे तय कर पाऊंगा सब अफवाहें और सब व्याख्याएं व्याख्या व्याख्या की बात है तुम कैसे व्याख्या करते हो इस पर सब निर्भर करता है मेरे एक सन्यासी ने उमानाथ नेपाल ने ने से मुझे पत्र लिखा है कि दक्षिण में लोग दक्षिण भारत में लोग राम को जला के क्या पाएंगे जब मैं उनका पत्र पढ़ रहा था तो मैंने सोचा जब ये उमानाथ आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा तुमने रावण को जला के उत्तर में क्या पाया उस पर संदेह नहीं है उन्हें उत्तर के हैं उस पर संदेह नहीं कि रावण को जलाने में कोई हर जाए रावण को तो जलाना ही चाहिए हर साल लेकिन ये राम के पक्ष में जिन्होंने किताबें लिखी हैं उनकी व्याख्या है रावण के पक्ष में किताबें लिखी जा सकती तब व्याख्या बिल्कुल बदल जाएगी घटना वही है लेकिन व्याख्या बदल जाएगी क्या सच है मैं नहीं कह रहा हूं मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तथ्यों में सच होता ही नहीं सब व्याख्या होती तय ही नहीं हो पाता दुनिया में इतने युद्ध हो गए लेकिन कभी तय नहीं हुआ कि किसने हमला किया तय हो ही नहीं सकता क्योंकि एक पक्ष कहे चला जाता है दूसरे ने हमला किया दूसरा पक्ष किया जाता है को उसने हमला किया फिर जो जीत जाता है वो इतिहास की किताबें लिखता है जो जीत जाता है वो अपने पक्ष को किताबों में डाल देता है जब स्टेलिन रूस का ताना बना उसने सारा इतिहास बदल दिया रूस का सारा इतिहास बदल दिया अपने विरोधियों की तस्वीरें निकाल दी अपने विरोधियों के नाम निकाल दिए जहां तस्वीरें खुद की नहीं थीं, वहां फोटोग्राफी की कलाबाजी से अपनी तस्वीरें डलवा दी सब जगह अपना नाम डाल दिया अपने पक्षपातियों का नाम डाल दिया जब तक इस सत्ता में रहा वही इतिहास रूस में चला बच्चों ने वही पढ़ा स्टेलिन के मरते ही बात बदल गई स्टेलिन के विरोधियों ने स्टेलिन का नाम फिर पहुंच दिया यही तो अभी हो रहा है दिल्ली में कैप्सूल खोदा जा रहा इंदिरा ने एक कैप्सूल रखा था वो एक व्याख्या है स्वभावता उसमें कुछ नाम नहीं होंगे जैसे सुभाष का नाम नहीं होगा या होगा तो कहीं टिप्पणी में होगा पाक टिप्पणी किसी मूल्य का नहीं होगा स्वभावता उसमें सरदार पटेल का नाम नहीं होगा या होगा भी तो गौण होगा और निश्चित ही उसमें मुरारजी भाई का नाम नहीं उसे निकालना पड़ेगा निकाला जा रहा खोदा जा रहा है फिर से टाइम कैप्सूल बनाया जाएगा उसमें इंदिरा विदा हो जाएगी उसमें नेहरू सिकुड़ के छोटे हो जाएंगे उसमें वल्लभ भाई फैल के कुप्पा हो जाएंगे उसमें मुरारजी भाई बिल्कुल बीच में विराजमान हो जाएंगे उसमें जगजीवन राम और चरण सिंह सब बैठ जाएंगे लेकिन कितनी देर यह चलेगा दो चार पांच साल बाद फिर कोई सत्ता में आएगा फिर टाइम कैप्सूल उखाड़ना पड़ेगा ऐसा सदा होता रहा है शायद नया टाइम कैप्सूल जो मोरारजी भाई बनवाएं, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी गुणगार था हो और शायद उसमें कहा जाए कि नाथुराम गौट से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अंग नहीं था और गांधी की हत्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई हाथ नहीं उसमें चीजें बदलेंगी क्योंकि मुरारजी भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बल पर खड़े टाइम कैप्सूल उसके ही बल पर लिखा जाएगा सारा इतिहास बदलेगा पुणे में ऐसे लोग हैं जो नाथूराम गौड से को महात्मा नाथुराम गौड से कहते जन्मतिथि मनाते मिठाइयां बांटते अगर कल कभी आरएसएस के हाथ में इस मुल्क शक्ति आ गई तो महात्मा गांधी विदा हो जाएंगे उनकी मूर्तियां चौराहों से हटा ली जाएंगी वहां गुरु गोलवेलकर नाथुराम गॉड से महात्मा नाथुराम गॉड से की मूर्तियां खड़ी हो जाएंगी और तुम उससे भी राजी हो जाओगे क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता है तुम उससे राजी हो जाते आदमी तथ्यों की व्याख्या कर लेता है जैसी करना चाहता है वैसी कर लेता है बुद्ध किसको सम्यक दृष्टि कहते हैं किसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं बुद्ध कहते हैं जो, जो व्याख्या करता है वो मिथ्या दृष्टि जो व्याख्या नहीं करता जो विचार शून्य होकर निर्विचार होकर देखता है वह सम्यक दृष्टि अगर विचार पहले से ही तुम्हारे भीतर है तो तुम तथ्य को कैसे देखोगे तुम्हारा विचार तथ्य को रंग देगा तथ्य को वैसा बना देगा जैसा तुम्हारा विचार चाहता है तुम वही देख लोगे जो तुम देखना चाहते थे या जो तुमने देखने का तय ही कर रखा था एक आदमी ने किताब लिखी है कि तेरह का आंकड़ा बहुत बुरा है हजार प्रश्न की किताब है सारी दुनिया से उसने हजारों प्रमाण इकट्ठे किए पढ़ोगे तो तुम्हें भी भरोसा आ जाएगा कि तेरह का आंकड़ा खराब अमरीका में ऐसी धारणा है कि तेरह का आंकड़ा खराब बड़े होटलों में तेरहवीं मंजिल नहीं होती क्योंकि तेरहवीं पे कोई रुकना नहीं चाहता बार में के बाद सीधी चौदहवीं मंजिल आती तेरहवीं मंजिल होती ही नहीं नहीं तो कोई रुकेगी नहीं तेरहवीं मंजिल में तेरह नंबर का कमरा लोग बर्दाश्त नहीं करते तेरह नंबर से बचते तेरह तारीख को संभल के चलते इस आदमी ने सब इकट्ठा किया कि तेरह तारीख को कितने लोग आत्महत्या करते हैं तेरह तारीख को कितने लोग पागल होते हैं तेरहवीं मंजिल से कितने लोग गिर के मर जाते हैं तेरहवें नंबर की बस में चलने वाले में कितनी दुर्घटनाएं होती हैं उसने सारे आंकड़े इकट्ठे किए तेरह से संबंधित सब एक मित्र मुझ मेरे पास उसको लेके आए थे मैंने कहा उनसे कि तुम ऐसा करो कि तुम चौदह तारीख के संबंध खोजबीन करो इतने लोग चौदह को भी मरते और चौदहवी मंजिल से भी गिरते और चौदह नंबर की बस भी टकराती और चौदह नंबर की कार भी पहाड़ से गिर जाती तुम चौदह के पीछे पड़ जाओ तो तुम चौदह के लिए भी इतने ही आंकड़े जुड़ा लोगे आंकड़े जुड़ाने में कुछ अड़चन नहीं जिंदगी बहुत बड़ी है उसमें अगर हमने कुछ तय कर रखा है तो हम वही चुन लेते तुमने अगर मान रखा है कि सुबह से इस आदमी की शक्ल देखने से सब खराब हो जाएगा तो खराब नहीं होता किसी की शकल देखने से क्या खराब होना है लेकिन तुमने अगर मान रखा और वो सज्जन सुबह से मिल गए रास्ते पे घूमते तुमने कहा मारे गए ये महाराज के दर्शन हो गए आज दिन खराब होगा अब आज दिन में जो जो खराबी होंगी वो होने ही वाली थी मगर सब इन्हीं के ऊपर जाएंगी पैर में कांटा गड़ गया तुम उस दुष्ट का सुबह चेहरा देखा हाथ से प्याला गिर के गया उस दुष्ट का सुबह चेहरा देखा अब तुम दिन भर याद करते रहोगे उस दुष्ट का चेहरा और तुम्हें पचास कारण मिल जाएंगे रास्ते पे केले के छिलके पे फिसल के गिर पड़े उस दुष्ट का चेहरा देखा था और तब तुम और आश्वस्त हो गए कि इस आदमी का चेहरा बड़ा खतरनाक है अब दोबारा इससे बचना है कहीं दोबारा फिर न दिखाई पड़ जाए दोबारा दिखाई पड़ेगा तो और अर्चन हो जाएगी तुम्हारी धारणा मजबूत होती चली जाएगी यह आदमी बुद्ध विरोधी है बुद्ध के पास कभी गया नहीं है मिथ्या दृष्टि ब्राह्मण इसने एक तय बात कर रखी है कि बुद्ध गलत है बुद्ध गलत है तो उनके शिष्य भी गलत ही होंगे स्वभाव था तो सारी पुत्र गलत होना ही चाहिए उसने कहा छोड़ो बकवास तुम कहते हो उन्हें कोई क्रोधित नहीं कर पाता इसमें उनकी कोई गुणवत्ता नहीं सच बात यह है कि उन्हें कोई क्रोधित करना ना जानता होगा ठीक बटन दबाना ना आता होगा मुझ पे छोड़ो यह काम मैं उन्हें क्रोधित करके बता दूंगा देख रहे हैं उसकी एक दृष्टि है वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि कोई आदमी ऐसा हो सकता है जो क्रोधित ना हो कम से कम बुद्ध का शिष्य तो ऐसा नहीं हो सकता तो फिर एक ही बात हो सकती कि जिन लोगों के द्वारा सारी पुत्र क्रोधित नहीं किए जा सके उन्हें क्रोधित करना ना आता होगा उन्हें ठीक रग न पकड़ी होगी उसने कहा मुझ पे छोड़ो ये काम उन्हें कोई क्रोधित करना जानता ना होगा देखो मैं क्रोधित करता हूं नगरवासी हंसे कभी कभी भोले भाले लोग ज्यादा समझदार सिद्ध होते बजाय पंडितों के वे हंसे उन्होंने कहा यह पागलपन की बात है कि तुम सारी पुत्र को क्रोधित कर लोगे फिर भी तुम क्रोधित कर सको तो करके देखो उस ब्राह्मण ने दोपहर में स्थिवीर को भिक्षाटन करते देख पीछे से जाकर लाश से पीठ पर मारा इन छोटी छोटी कथाओं में एक एक बात अर्थपूर्ण है अक्सर बुद्ध पुरुषों पर जो लातें मारी जाती हैं वो सदा पीछे से मारी जाती सामने से तो हिम्मत नहीं होती सामने से तो घबराहट लगेगी क्योंकि वे आंखें वह चेहरा वह प्रसाद कहीं रोकते कहीं झिझक आ जाए कहीं हिचक आ जाए इसलिए बुद्धों की जो निंदा होती है वह पीछे से होती सामने से नहीं होती और ध्यान रखना जो पीछे निंदा करता है वो कायर है उसे अपनी निंदा पे भी भरोसा नहीं है अपने पे भी भरोसा नहीं इस आदमी ने आके पीछे से सारी पुत्र को लात मारी लेकिन स्थिर ने पीछे लौटकर नहीं देखा निष्प्रयोजन बुद्ध ने कहा है अपने शिष्यों को जिसमें प्रयोजन न हो उसमें जरा भी ऊर्जा मत डाल अब कोई आदमी पीछे से लात मार रहा है इसमें प्रयोजन क्या पीछे देखने से सार क्या है इसमें उलझने की जरूरत क्या है यह पागल होगा कि मूड़ होगा कि मिथ्या दृष्टि होगा इसमें इतना भी रस लेने की जरूरत नहीं कि पीछे लौट कर देखो क्योंकि गलत को देखना भी अनावश्यक है व्यर्थ को देखना भी उचित नहीं है क्योंकि जिसे हम देखते हैं उसकी छाप हमारी आंख पर पड़ती तो बुद्ध ने कहा है व्यर्थ को देखना ही मत व्यर्थ को सुनना ही मत व्यर्थ का विचार ही मत करना क्योंकि जितनी देर तुम व्यर्थ को देखने में लगाओगे जितना समय और जितनी शक्ति व्यर्थ पर व्यय करोगे उतनी ही सार्थक की तरफ जाने में रुकावट पड़ जाएगी तो बुद्ध ने कहा है जब जाना है एक यात्रा पर और एक मंजिल पर तो सारी ऊर्जा उसी तरफ बहे यहां वहां छांटना मत बांटना मत तो सारी पुत्र ने पीछे लौटकर भी नहीं देखा लात तो लगी लात तो जैसी तुम्हें लगती है उस ज्यादा लगेगी सारी पुत्र को क्योंकि जितना संवेदनशील व्यक्ति होगा जितना जागरूक व्यक्ति होगा उतना ही उसका बोध भी प्रगाढ़ होता है शराबी को लात मार दो तो शायद लगे भी नहीं पता भी ना चले दूसरे दिन तुम पूछोगे भाई रात तुम जा रहे थे रास्ते पर हमने लात मारी थी वो कहेगा हमें पता नहीं कैसी रात कैसे तुम कैसे हम रात का कहां किसको पता जरा ज्यादा पी गए थे शराबी को पता ही ना चलता क्योंकि शराबी मूर्छी है। तुम घर भागे आ रहे हो किसी ने कह दिया तुम्हारे घर में आग लग गई और तुम भागे हो बाजार से दुकान बंद करके बेतहासा और किसी ने तुम्हें पीछे से लात आके मार दी तुम्हें शायद पता भी ना चले क्योंकि तुम्हारा मन तो सारा का सारा तुमसे पहले भाग गया है वो वहां पहुंच गया जहां मकान में आग लगी वो तो लपटों को देख रहा है तुम वहां हो ही नहीं तुम करीब करीब मूर्छित हो वहां तो शरीर ही है मात्र तुम्हारी आत्मा तो पंख पसार कर उड़ गई तुम्हें याद भी ना रहे पता भी ना चले लेकिन सारी जैसे सम्यक रूप से जागृत व्यक्ति को कोई लात मारे तो पूरा पूरा पता चलेगा रत्ती भर नहीं चूकेगा लेकिन सारी ने पीछे लौटकर नहीं देखा बुद्ध की अनुशासना यही थी व्यर्थ को मत देखना वे ध्यान में जागे ध्यान के दिए को संभाले चल रहे थे और बुद्ध ने कहा सदा ऐसे चलो जैसे तुम्हारे हाथ में एक दिया है जो जरा भी कपे तो बुझ जाएगा जिस पर हजार हवाओं के हमले हो रहे हैं यह लात भी एक हवा का झोंका है दिए को उन्होंने और संभाल लिया होगा कि कहीं ये लात का झोंका दिए को बुझाना दे कहीं दिए की लौ कपना चाहे जिसको इस भीतर के दिए की लौ को संभालने का मजा आ गया जिसमें रस लीन हो गया है उसे फिर सारी दुनिया की बातें व्यर्थी फिर वो फिक्र नहीं करता कि कोई लात मार गया उसकी फिक्र कुछ और है वो भीतर की संपदा को संभालता है कि कहीं इस लात मारने से उद्विग्न न हो जाऊं कहीं क्रोध ना आ जाए कहीं उत्तेजना में कुछ करना न बैठूं क्योंकि कुछ भी कर लोगे उत्तेजना में दिए से हाथ छूट जाएगा दिया चूक जाएगा और जिसको वर्षों में संभाला है वो क्षण में खोया जा सकता है जब आदमी पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ता है तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ने लगती है वैसे वैसे संभलने लगता है क्योंकि अब गिरने में बहुत खतरा है ध्यान रखना सपाट जमीन पर चलने वाला आदमी गिर सकता है कोई बड़ी अड़चन नहीं खरोंच मरोंगेगी थोड़ी मलम पट्टी कर लेगा ठीक हो जाएगी लेकिन जैसे जैसे पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचने लगता है अब तुम गौरी के शिखर पर इस तरह नहीं चल सकते जैसे तुम पूना की सर्द पर चलते हो तुम्हें तो एक एक श्वास संभाल के लेनी पड़ेगी और एक एक पैद जमा के चलना होगा क्योंकि वहां से गिरे तो गए वहां से गिरे तो फिर सदा को गए खरोज नहीं लगेगी सब समाप्त ही हो जाएगा ऐसी ही अंतर्दशा ध्यान में भी आती ध्यान के शिखरों पर जब तुम चलने लगते हो तब बहुत संभल के चलना होता है सारी पुत्र उन ध्यान के शिखरों पर जहां से गिरा हुआ आदमी बुरी तरह भटक जाता है जन्मों जन्मों के लिए अब कोई लात मार्ग है इसमें कुछ मूल्य नहीं इसका कोई अर्थ ही नहीं है ऐसी घड़ी में उद्विग्न नहीं हुआ जा सकता तुम जल्दी से उद्विग्न हो जाते हो क्योंकि तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं याद रखना तुम इसलिए उद्विग्न हो जाते हो तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं उद्विग्न होने में तुम्हारा कुछ हर्जा नहीं खरोंच लगेगी थोड़ी बहुत ठीक लेकिन सारी पुत्र के लिए महंगा सौदा है खरों नहीं लगी सब खो जाएगा जन्मों जन्मों की संपदा खो जाएगी हाथ आते आते खजाना खो जाएगा वे ध्यान में जागे ध्यान के दिए को संभाले चल रहे थे तो वैसे ही चलते रहे उल्टे मन ही मन भी प्रसन्न भी हुए क्योंकि साधारणतः ऐसी स्थिति में मन डमाडोल हो उठे यह स्वाभाविक और देखा कि मन डमाडोल नहीं हुआ लात लगी और नहीं लगी चोट पड़ी और चोट नहीं हुई हवा का झोंका आया और गुजर गया अकम्प ज्योति अकम्प ही रही प्रमुदित हो गए होंगे प्रफुल्लित हो गए होंगे हृदय कमल खुल गया होगा कहा होगा भाग्य, स्वाभाविक था वो नहीं हुआ जिस दिन स्वाभाविक जिसको हम कहते हैं वो ना हो उस दिन परम स्वभाव के द्वार खुलते दो तरह की स्थितियां हैं एक जिसको प्राकृतिक कहें किसी को चोट की लौट के देखेगा नाराज होगा और किसी को चोट की और लौट के बिना देखा नाराज भी ना हुआ जैसा था वैसा रहा जरा भी कंपन न आया लहर ना उठी ये दूसरी प्रकृति में प्रवेश हो गया एक प्रकृति है देह की एक प्रकृति है आत्मा की देह की प्रकृति में पहली बात घटेगी आत्मा की प्रकृति में जो उतरने लगा दूसरी बात घटेगी तो प्रसन्न भी हुए अब यह बात उल्टी हो गई और यहीं से बुद्धत्व की शुरुआत है दुखी तो नहीं हुए नाराज तो नहीं हुए बड़े राजी हुए बड़े प्रसन्न हुए यह तो अद्भुत हुआ मन नहीं डोला था और ध्यान की जोत और भी थिर हो उठी थी जितनी बड़ी चुनौती हो उतनी ध्यान की जोत ही थिर होती चूके तो बुरी तरह गिरोगे नहीं चूके तो अद्भुत रूप से समझ जाओगे दोनों संभावनाएं पहाड़ से गिरे तो गए और पहाड़ पर थोड़े और संभले तो शिखर तुम्हारा हुआ कि तुम शिखर हुए उनके भीतर इस भांति लात मारने वाले के लिए आभार के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं था वे भीतर ही भीतर कह रहे होंगे धन है ब्राह्मण तूने भला किया तूने एक अवसर दिया मुझे पता ही नहीं था कि ज्योति इतनी भिथिर हो सकती तूने चुनौती थी तू हवा का झोंका क्या लाया मेरी परीक्षा ले ली मैं तेरा अनुग्रहित हूं इस घटना ने अंधे ब्राह्मण को तो जैसे आंखें दे दी ये लौट के न देखना ये उसी मस्ती से चलते जाना जैसे चल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं लात तो पीछे से मारी थी दौड़ के आगे आया और चरणों में गिर पड़ा ख्याल रखना निंदा पीछे से की जाती केवल प्रशंसा करते समय ही तुम सामने खड़े हो सकते हो लात पीछे से मारी जा सकती है लेकिन चरण पीछे से नहीं छुए जाते कभी नहीं छुए जाते चरण सामने से छूने होते जो झुक सकता है वही ऐसे पुरुषों के सामने आ सकता है सारी पुत्र जैसे और यह बड़ी अद्भुत बात लगती है कि यह आदमी ऐसा मिथ्या दृष्टि ऐसा क्रोधी ऐसा दुष्ट प्रकृति का अकारण लात मारी यह इतनी जल्दी बदल गया अक्सर ऐसा होता है जो जितना कठोर हो सकता है उतना ही कोमल भी हो सकता है जो जितना विरोध में हो सकता है उतना ही पक्ष में भी हो सकता है जो जितनी घृणा से भरा होता है उतने ही प्रेम से भी भर सकता है बदलाहट केवल उनके जीवन में नहीं होती जो कुन कुने जीते एक यहूदी फकीर ने धर्मगुरु को देश के सबसे बड़े धर्मगुरु को अपनी लिखी किताब भेजी जिस शिष्य के हाथ भेजी उसने कहा आप गलत कर रहे हैं ना भेजें तो अच्छा क्योंकि वो आपके विरोध में वो आपको शत्रु मानते ये फकीर पहुंचा हुआ व्यक्ति था लेकिन स्वभाव था धर्मगुरु इसको दुश्मन मानने ये स्वाभाविक है क्योंकि जब भी कोई पहुंचा हुआ फकीर होगा तथा धर्म तथा कथित धर्मगुरु तथा पुरोहित पंडे स्थिति स्थापक सब उसके विरोध में हो जाएंगे वो सबसे बड़ा धर्म गुरु था और उसके मन में बड़ा क्रोध था इस आदमी के प्रति क्योंकि यह आदमी पहुंच गया था यही अड़चन थी यही जलन थी लेकिन फकीर ने कहा अपने शिष्य को तू जा तू सिर्फ देखना ठीक ठीक देखना क्या वहां होता है और ठीक ठीक मुझे आके बता देना वो किताब लेके गया फकीर अपने का शिष्य जब पहुंचा धर्मगुरु के बगीचे में धर्मगुरु तो अपनी पत्नी के साथ बैठा बगीचे में गपशप कर रहा था इसने किताब उसके हाथ में दी उसने किताब पर नाम देखा उसी वक्त किताब को फेंक दिया और कहा कि तुमने मेरे हाथ अपवित्र कर दिए मुझे स्नान करना होगा निकल जाओ बाहर यहां से शिष्य तो जानता था यह होगा तभी पत्नी बोली इतने कठोर होने की भी क्या जरूरत है तुम्हारे पास इतनी किताबें हैं तुम्हारे पुस्तकालय में इसको भी रख देते किसी कोने में ना पढ़ना था ना पढ़ते लेकिन इतना कठोर होने की क्या जरूरत है और फिर अगर फेंकना ही था तो इस आदमी को चले जाने देते फिर फेंक देते इसी के सामने इतना असिस्ट व्यवहार करने की क्या जरूरत है शिष्य ने यह सब सुना अपने गुरु को आके कहा कहा कि पत्नी बड़ी भली उसने कहा किताब को पुस्तकालय में रख देते हजारों पुस्तकें हैं यह भी पड़ी रहती उसने कहा अगर फेंक नहीं था तो जब यह आदमी चला जाता तब फेंक देते इसी के सामने यह दुर्व्यवहार करने की क्या जरूरत थी लेकिन धर्मगुरु बड़ा दुष्ट आदमी है उसने किताब को ऐसे फेंका जैसे जहर हो जैसे मैंने सांप बिच्छू उसके हाथ में दे दिया हो तुम्हें पता है उस यहूदी फकीर ने क्या कहा उसने अपने शिष्य को कहा तुझे कुछ पता नहीं धर्मगुरु आज नहीं कल मेरे पक्ष में हो सकता है लेकिन उसकी पत्नी कभी नहीं होगी ये बड़ी मनोवैज्ञानिक दृष्टि है पत्नी व्यवहारिक है न प्रेम न घृणा एक तरह की उपेक्षा है कि ठीक पढ़ी रहती किताब फेंकना था बाद में फेंक देते उपेक्षा है ना पक्ष है ना विपक्ष है जो विपक्ष में ही नहीं वो पक्ष में कभी ना हो सकेगा उस यहूदी फकीर ने ठीक कहा कि पत्नी पर मेरा कोई बस नहीं चल सकेगा यह धर्मगुरु तो आज नहीं कल मेरे पक्ष में होगा और यही हुआ जैसे ही इससे चला गया वह धर्मगुरु थोड़ा शांत हुआ फिर उसे भी लगा कि उसने दुर्व्यवहार किया आखिर फकीर अपनी किताब भेजा था इतने सम्मान से तो यह मेरे तरफ से अच्छा नहीं हुआ उठा किताब को झाड़ा पहुंचा अब पश्चाताप के कारण किताब को पढ़ा कि अब ठीक है जो हो गई भूल हो गई लेकिन देखूं भी तो इसमें क्या लिखा पढ़ा तो बदला पढ़ा तो देखा ये तो परम सत्य है इस किताब में वही सत्य जो सदा से कहे गए हैं इस धमो सनांतनों वही सनातन धर्म सदा से कहा गया धर्म इसमें अभी किताब फेंकी थी घड़ी भर झुक कर उस किताब को नमस्कार भी किया उस यहूदी फकीर ने ठीक ही कहा कि धर्म गुरु पर तो अपना बस चलेगा कभी ना कभी लेकिन उसकी पत्नी पर अपना कोई बस नहीं उसकी पत्नी को हम ना बदल सकेंगे इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता मनोविज्ञान की बड़ी जटिल राहें इस घटना ने अंधे को आंखें दे दी वह सारी पुत्र के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना की कि मेरे घर चले भोजन करें मेरा स्वागत सत्कार स्वीकार करें उसकी आंखें पश्चाताप के आंसुओं से भरी थी और वे आंसू उसके सारे कलमस को बहाकर उसकी आत्मा को निर्मल कर रहे थे आंखें आंसुओं से भर जाएं, तो और इससे बड़ी निर्मल करने वाली कोई विधि नहीं है पश्चाताप उमड़ाए, तो सब पाप धुल जाते हैं। पश्चाताप सघन हो जाए तो तुम्हारे भीतर जो भी, भी कूड़ा करकट पश्चाताप की सघन अग्नि में चल जाता है इसलिए जीसस ने तो पश्चाताप को रिपेंटेंस को धर्म की सबसे बड़ी कीमियां कहा है बाइबल में जगह जगह वो दौराते रिपेंट पश्चाताप करो डूबो पश्चाताप में जितने डूब जाओगे पश्चाताप में उतने ही ताजे होकर निकलोगे पश्चाताप में स्नान हो जाता है पश्चाताप में पाप विसर्जित हो जाते गंगा में नहाने से शायद न हो लेकिन पश्चाताप में नहाने से निश्चित हो जाते उसकी आंखें पश्चाताप के आंसुओं से भरी थी और वे आंसू उसके सारे कलमस को बहाकर उसकी आत्मा को निर्मल कर रहे थे इस तरह सारी पुत्र के निमित्त उस पर पहली बार बुद्ध की किरण पड़ी जो बुद्ध के शिष्य से मिल गया वो बुद्ध से भी मिल गया बुद्ध अगर सूर्य है तो उनके शिष्य सूर्य की किरणें सारी पुत्र के निमित्त ये बात घट गई ये ब्राह्मण बुद्ध का हो गया सारी पुत्र जब ऐसा है तो बुद्ध कैसे होंगे लेकिन भिक्षुओं को सारी पुत्र का व्यवहार नहीं जचा उन्होंने भगवान से कहा आयुष्मान सारी पुत्र ने अच्छा नहीं किया जो कि मारने वाले ब्राह्मण के घर भी भोजन किया वह अब किसे बिना मारे छोड़ेगा वह तो भिक्षुओं को मारते ही विचरण करेगा यह सामान्य आदमी का तर्क है इस तर्क के पार जाना जरूरी है सा ने भिक्षुओं से कहा भिक्षुओं ब्राह्मण को मारने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता पहली बात ग्रस्त ब्राह्मण द्वारा श्रमण ब्राह्मण मारा गया होगा झूठे ब्राह्मण द्वारा सच्चा ब्राह्मण मारा गया होगा लेकिन जो मारता है अकार बिना कुछ वजह के वो ब्राह्मण नहीं हो सकता और सारी पुत्र ने वही किया जो ब्राह्मण के योग्य के फिर तुम्हें पता भी नहीं कि सारी पुत्र के ध्यानपूर्ण व्यवहार ने एक अंधे आदमी को आंखें प्रदान कर दी तब उन्होंने ये सूत्र कहे ब्राह्मण के लिए यह कम श्रेयस्कर नहीं है कि वह प्री पदार्थों को मन से हटा लेता है। जहां जहां मन हिंसा से निवृत्त होता वहां वहां दुख शांत होता है समझना तुम्हारे मन में हिंसा क्यों उठती है कब उठती भी उठती है जब तुमसे तुम्हारा कोई प्रिय पदार्थ छीना जाता तभी उठती है जब कोई तुम्हारे और तुम्हारे प्रिय पदार्थ के बीच में आ जाता समझो अगर सारी पुत्र को अपनी देह से बहुत मोह होता तो यह लात कारगर हो गई होती ब्राह्मण जीत गया होता मारने वाला ब्राह्मण जीत गया होता अगर देह से बहुत मोह होता तो फिर असंभव था कि बिना लौटे देखे और सारी पुत्र आगे बढ़ जाए फिर असंभव था कि ध्यान का दिया जला रह जाए फिर असंभव था कि सारी पुत्र क्षुब्ध न होता हजार तरंगे उठाती वे नहीं उठी क्यों क्योंकि देह से कोई मोह नहीं देह से कोई तादात्म नहीं तुम तभी नाराज होते जब तुमसे कोई तुम्हारी प्रिय वस्तु छीनता है या प्रिय वस्तु नष्ट करता है बुद्ध के एक शिष्य थे पूर्ण काश्यप विज्ञान को उपलब्ध हो गए बुद्धत्व पा लिया तो बुद्ध ने कहा पूर्ण अब तू बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया अब तू जा और जो तूने पाया है उसे बांट अब तू दूर दूर जा दूर दूर देश और जहां जहां खबर पहुंचा सके पहुंचा पूर्ण राजी हुआ उसने कहा आप क्या गया तो मैं जाता हूं बुद्ध ने पूछा किस तरफ जाएगा कहां जाएगा तो उसने कहा एक प्रदेश है बिहार का सूखा प्रदेश वहां कोई भिक्षु कभी नहीं गया मुझे आप वहीं जाने की आज्ञा दें क्या वहां के लोग आपसे वंचित ही रह जाएंगे बुद्ध ने कहा सुनपूर्ण वहां कोई इसलिए नहीं गया कि वहां के लोग बड़े दुष्ट तू वहां जाएगा तो गालियां खानी पड़ेंगी लांछन सहने पड़ेंगे हजार तरह की निंदा उनका व्यवहार बड़ा असभ्य है पुण्य का फिर भी उनके लिए किसी की जरूरत है उनके लिए आपकी जरूरत है उनको भी जरूरत है कि बुद्ध की किरण वहां पहुंचे मैं वहां जाऊंगा बुद्ध का तो फिर कुछ सवालों के जवाब दे दे एक अगर वे गालियां देंगे तो तुझे क्या होगा तो पुण्य क्यों आप पूछते हैं आप जानते हैं मुझे क्या होगा मुझे वही होगा जो आपको होगा क्योंकि अब मैं आपसे भिन्न नहीं हूं फिर भी आप पूछते हैं तो मैं कहता हूं मुझे ऐसा होगा कि ये लोग कितने भले सिर्फ गालियां ही देते हैं मारते नहीं मार भी सकते थे बुद्ध ने का दूसरा सवाल और अगर वे मारें तो तुझे क्या होगा पूर्ण कहा मुझे यही होगा कि लोग बड़े भले हैं कि मारते हैं, मार ही नहीं डालते मार डाल भी सकते थे बुद्ध का तीसरा और आखिरी सवाल कि अगर वे मार ही डालें तो आखिरी क्षण में सांस टूटते वक्त तुझे क्या होगा पूर्ण का यही होगा कि लोग बड़े भले उस जीवन से छुटकारा दिलवा दिया जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी ब्राह्मण के लिए यह कम श्रेयस्कर्ष नहीं है कि वह प्री पदार्थों को मन से हटा लेता है जहां जहां मन हिंसा से निवृत्त होता है वहां वहां दुख शांत हो जाता है न जटा से न गोत्र से न जन्म से कोई ब्राह्मण होता है जिसमें सत्य और धर्म है वही सूची और ब्राह्मण है धर्म कहने से ही काम चलना चाहिए था लेकिन बुद्ध ने दो शब्द उपयोग किए सत्य और धर्म या सच धम्मो चासो सूची सोचा ब्राह्मणों क्यों धर्म सबके पास है धर्म यानी तुम्हारा अंतरतम स्वभाव तुम्हारा अंतरतम तुम जो अपनी मूल प्रकृति में हो वही है धर्म धर्म सबके भीतर है जिसे पता हो जाता है उसके भीतर सत्य भी होता धर्म तो सबके भीतर है धर्म को जिसने जागकर देख लिया वो सत्य को उपलब्ध हो गया ब्राह्मण सभी हैं लेकिन बीच में जब बीच फूट के वृक्ष बन जाता है तो सत्य स्वभाव को जान लिया पहचान लिया भर आमने सामने खड़े होकर देख लिया साक्षात कर लिया स्वभाव का तो सत्य इसलिए बुद्ध ने दो शब्दों का उपयोग किया जिसमें सत्य और धर्म है धर्म तो सब में है उतना ही तुम में है जितना बुद्ध में लेकिन तुम में सत्य नहीं है तुम्हें सत्य का पता नहीं तुमने भी धर्म का साक्षात नहीं, कार नहीं किया धर्म को जाग जान लेने का नाम सत्य का साक्षात्कार है ऐसे साक्षात्कार से सुचिता पैदा होती स्वच्छता पैदा होती वही सुचिता ब्राह्मणत्व है हेद्र बुद्धि जटाओ से तेरा क्या बनेगा मृग पहनने से तेरा क्या होगा तेरा अंतर तो विकारों से भरा है बाहर क्या धोता है लोग बाहरी धोने में लगे ऐसा नहीं कि बाहर धोना कुछ बुरा है धोना तो सदा अच्छा है कुछ न धोने से बाहर धोना भी अच्छा है लेकिन बाहर धोने में ही समाप्त हो जाना अच्छा नहीं है भीतर भी बहुत कुछ धोने को है जब तुम गंगा में स्नान करते हो तो बाहर ही साफ होते हो भीतर नहीं हो सकते जब तक ध्यान की गंगा में स्नान ना करो तब तक भीतर साफ ना हो सकोगे ऊपर ऊपर साफ कर लोगे बुराई कुछ नहीं है इसमें लेकिन भलाई भी कुछ खास नहीं भीतर कैसी कोई साफ होता है भीतर किस जल से कोई साफ होता है ध्यान के जल से भीतर का विकार क्या है विचार भीतर का विकार है भीतर मल का मूल कारण विचार है जितने ज्यादा विचार उतना ही भीतर चित्त मलग्रस्त होता है जब विचार छीण होते विचार शांत हो जाते कोई विचार नहीं रह जाता भीतर सन्नाटा छा जाता है उसी सन्नाटे का नाम है भीतर धोना और जो भीतर अपने को धो लेता वही ब्राह्मण है जो सारे संयोजनों को काटकर भयरहित हो जाता है और संग और आसक्ति से विरत हो जाता है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं जो सारे संयोजनों को काटकर हमने जीवन को जो बना रखा है वो सब संयोजन है किसी को पत्नी मान लिया ये एक संयोजन है कोई तुम्हारी पत्नी है नहीं ना कोई तुम्हारा पति कैसे कोई पति पत्नी होगा तुम कहते हो कि नहीं आप भी क्या बात कहते पुरोहित के सामने अग्नि की साक्षी में सात फेरे लिए सात नहीं तुम सत्तर लो फेरे लेने से कोई पति पत्नी होता है एक सज्जन अपनी पत्नी से छूटना चाहते थे वो मेरे पास आए थे वो कहने लगे कैसे छूटूं सात फेरे लिए मैंने कहा उल्टे सात फेरे ले लो और क्या करोगे? छूट नहीं हो तो छूट जाओ फेरे से कोई कैसे बंधेगा ये सब संयोजन है ये तरकीब है ये फेरे ये आग ये मंत्र ये पंडित ये पुरोहित ये भीड़भाड़ ये बारात ये घोड़े पे बैठना ये बैंड बाजे ये सब तरकीब है ये संयोजन तुम्हारे मन में यह बात गहरी बिठाने के लिए कि अब तुम पति हो गए ये पत्नी हो गई मगर यह सब संयोजन है जो सारे संयोजनों को काटकर भय रहित हो जाता है संयोजन कटने तभी कोई भय रहित होता है नहीं तो मेरी पत्नी है कहीं चली ना जाए मेरा पति है कहीं छोड़ ना दे मेरा बेटा है कहीं बिगड़ ना जाए तो हजार चिंताएं हजार भयोत मेरा शरीर है कहीं मौत ना आ जाए कहीं मैं बूढ़ा ना हो जाऊं यहां कुछ भी मेरा नहीं जिसने सारे मेरे के संबंध तोड़ दिए जिसने जाना कि यहां मेरा कुछ भी नहीं उसे एक और बात पता चलती है कि मैं भी नहीं हूं मैं मेरे का जोड़ है हजार मेरे को जोड़ के मैं बनता है जैसे छोटे छोटे धागों को बुनते जाओ बुनते जाओ मोटी रस्सी बन जाती ऐसे मेरे के धागे जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ उन्हीं धागों से मैं की मोटी रस्सी बन जाती सब संयोजनों को जो छोड़ देता है उसका पहले मेरे का भाव छूट जाता ममत्व और एक दिन अचानक पाता है कि मैं तो अपने आप मर गया एक एक धागा निकालते गए रस्सी से रस्सी दुबली पतली होती चली गई निकालते निकालते एक दिन जब आखिरी धागा निकल जाएगा रस्सी नहीं बचेगी फिर कोई भय नहीं मरने के पहले मर ही गए फिर भय क्या मैं हूं ही नहीं इस भाव अवस्था को बुद्ध ने अनतता कहा है यह जान लेना कि मैं नहीं हूं शून्य है यही निर्वाण है बुद्ध कहते हैं ऐसे निर्वाण को जो उपलब्ध हुआ संग आसक्ति से मुक्त भय रहित उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं ब्राह्मण की जैसी प्यारी परिभाषा बुद्ध ने की है वैसी किसी ने भी नहीं की है ब्राह्मणों ने भी नहीं की ब्राह्मणों के शास्त्रों में भी ब्राह्मण की ऐसी अद्भुत परिभाषा नहीं वहां तो बड़ी छुद्र परिभाषा है जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ ब्राह्मण के घर में पैदा होने से क्या होगा इतना आसान नहीं ब्राह्मण होना ब्राह्मण होना बड़ी गहन उपलब्धि है महान उपलब्धि निखार से होती जिंदगी को संवारने से होती स्वच्छ शुद्ध करने से होती जिंदगी को आग में डालने से होती तपश्चर्या से होती साधना से होती ब्राह्मणत्व सिद्धि है ऐसे जन्म में मुफ्त नहीं मिलती दूसरा दृश्य राजगृह में धनन नाम की एक ब्राह्मणी श्रोतापत्ति फल प्राप्त करने के समय से किसी भी बहाने हो सदा नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य कहती रहती थी ये बुद्ध की प्रार्थना है ये बुद्ध की अर्चना है ये बुद्ध की उपासना का भाव है नमो तस् भगवतो नमस्कार हो उन भगवान को नमस्कार हो उन अरहत को नमस्कार हो उन सम्यक रूप से संबोधि प्राप्त को ई बुद्ध के प्रति नमस्कार है नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य कोई भी बहाना मिले तो वो चूकती नहीं थी ब्राह्मणी धनन नाम की छींक आ जाए खांसी आ जाए फिसल के गिर पड़े तो उस तत्ण कहती नमोत्य भगवतो अर्थतो समुद्धस्य एक दिन उसके घर भोज था काम की भागा भागी में उसका पैर फिसल गया ब्राह्मणी थी भोज में सारे ब्राह्मण इकट्ठे थे सारा परिवार इकट्ठा था पति था पति के सब भाई थे रिश्तेदार थे संभलते ही उसने तत्ण भगवान की वंदना की नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमस्कार हो उन भगवान को नमस्कार हो उन अरहत को नमस्कार हो उन सम्मा सम्बुद्धस्य को ऐसे सुनकर उसके पति का भाई भारद्वाज उसे बहुत डांटा नष्ट हो दुष्टा जहां नहीं वहीं उस मुंडे श्रमण की प्रशंसा करती और फिर बोला आज मैं तेरे उस श्रमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ करूंगा और सदा के लिए उसे समाप्त करूंगा उसे हरा के लौटूंगा ब्राह्मणी हंसी और बोली नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमस्कार हो उन भगवान को नमस्कार हो उन अरहत को नमस्कार हो उन सम्यक संबोधि प्राप्त को जाओ ब्राह्मण शास्त्रार्थ करो यद्यपि उन भगवान के साथ शास्त्रार्थ करने में कौन समर्थ फिर भी तुम जाओ इससे कुछ लाभ ही होगा ब्राह्मण क्रोध और अहंकार और विजय की महत्वाकांक्षा में जलता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा वह ऐसे था जैसे साक्षात ज्वर आया हो उसका सब जल रहा था लपटे ही लपटे उसमें उठ रही थी लेकिन भगवान को देखते ही शीतल वर्षा हो गई उनकी उपस्थिति में क्रोध बुझ गया उनकी आंखों को देख उस व्यक्ति को जीतने की नहीं उस व्यक्ति से हारने की आकांक्षा पैदा हो उसका मन रूपांतरित हुआ उसने कुछ प्रश्न पूछे विवाद के लिए नहीं मुमुक्षा से और भगवान के उत्तरों को पा वह समाधान को उपलब्ध हुआ समाधि लग गई फिर घर नहीं लौटा बुद्ध का ही हो गया बुद्ध में ही खो गया वह उसी दिन प्रवृजित हुआ और उसी दिन अर्त्व को उपलब्ध हुआ ऐसी घटना बहुत कम घटी है कि उसी दिन सं्यस्त हुआ और उसी दिन समाधिस्थ हो गया उसी दिन संन्यास्त हुआ और उसी दिन बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ ऐसी घटना बहुत मुश्किल से घटती जन्मों जन्मों में भी बुद्धत्व फल जाए तो भी जल्दी फल गया यह तो चमत्कार हुआ फिर उसके भाई ब्राह्मणी के पति को भी बुद्ध पर भयंकर क्रोध आया जब उसे खबर लगी कि उसका छोटा भाई सं्यस्त हो गया वह भी भगवान को नाना प्रकार से आक्रोशन करता हुआ गाली देता हुआ असभ्य शब्दों को बोलता हुआ वेणु बन गया और वह भी भगवान के पास जा ऐसे बुझ गया जैसे जलता अंगार जल में गिर के बुझ जाता है ऐसे ही उसके दो अन्य भाइयों के साथ भी हुआ भिक्षु भगवान का चमत्कार देख चकित थे वे आपस में कहने लगे आबू सो बुद्ध गुण में बड़ा चमत्कार है ऐसे दुष्ट अहंकारी और क्रोधी व्यक्ति भी शांत चित्त हो सं्यस्त हो गए हैं और ब्राह्मण धर्म को छोड़ दिए भगवान ने यह सुना तो कहा भिक्षुओ भूल ना करो उन्होंने ब्राह्मण धर्म नहीं छोड़ा है वस्तुतः पहले वे ब्राह्मण नहीं थे और अब ब्राह्मण हुए हैं तब बुद्ध ने ये सूत्र कहे छेतवा नंदिम वर्तंच संदा सहनुक्कम उतिघम बुद्धम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम अकोसम बधबंधं युति खंती बलम बला नीलम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम जिसने नद्धा रस्सी साकल को काटकर फूटे को भी उखाड़ फेंका है उस बुद्ध पुरुष को मैं ब्राह्मण कहता हूं जो बिना दूसरे चित्त की गाली वध और बंधन को सह लेता है क्षमा ही जिसके बल का सेनापति उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं समझो इस परिस्थिति को जिसमें इन सूत्रों का जन्म हुआ है राजगृह में धनन जाति नाम की ब्राह्मणी श्रोताफल श्रोतापत्ती फल प्राप्त करने के समय से ही किसी बहाने हो भगवान की वंदना किया करती थी श्रोतापत्ति फल का अर्थ होता है जो बुद्ध की धारा में प्रविष्ट हो गया स्रोत में आपन्न हो गया जो बुद्ध की नदी में उतर गया और जिसने कहा नदी अब मुझे ले जा जो बुद्ध की धारा में सम्मिलित हो गया और बुद्ध के साथ बहने लगा उसको कहते हैं श्रोतापत्ति फल और अक्सर ऐसा हो गया है जहां पुरुष दंभ में अकड़े खड़े रह जाते हैं वहां स्त्रियां छलांग लगा जाती सारा परिवार बुद्ध विरोधी था और ये ब्राह्मणे श्रोतापत्ति फल को उत्पन्न हो गई ये गई और बुद्ध के चरणों में झुक गई क्योंकि स्त्रियां विचार से नहीं जीती भाव से जीती और भाव से संबंध जुड़ना आसान होता है विचार की बजाय विचार, विचार दम्भी अहंकारी भाव सदा समर्पित होने को तत्पर है स्त्री का हृदय बुद्धों से जल्दी जुड़ जाता है बजाय पुरुषों के मस्तिष्क के पुरुष जीता है मस्तिष्क में स्त्रियां धड़कती हैं हृदय में इसलिए अक्सर ऐसा हो गया है कि पुरुष अहंकार में अकड़े रहे स्त्रियां उनके पहले झुक गईं। तो ये श्रोतापत्ती फल को प्राप्त जिस दिन से थी उसी दिन से इसका स्मरण एक था इसका जाप एक था उठते बैठते सोते हर जगह एक ही बात कहती थी नमो नमोत्य भगवतो अरहतो तो सम्मासबुद्धस्य इस मंत्र को भी समझ लेना नमस्कार हो उन भगवान को उन सम्यक संबोधि प्राप्त को उन अरहत को अरहत का अर्थ होता है जिसके भीतर के सारे शत्रु मर गए काम क्रोध लोभ मोह ये अरी कहे अरी यानी शत्रु सब अरी हत हो गए सब अरी मर गए जिसके भीतर अब काम क्रोध लोभ मोह कुछ भी नहीं बचे जो निर्विकार हुआ वह अरहत। अरहत कैसे निर्विकार होता है सम्यक संबोधि से ठीक ठीक समाधि से ठीक ठीक समाधि क्या है तुम कहोगे समाधि भी क्या गैर ठीक और ठीक होती होती गैर ठीक भी होती और ठीक भी होती गैर ठीक समाधि का अर्थ होता है मूर्छित समाधि एक तरह की निद्रा एक तरह की सुसुप्ति आदमी मूर्छित हो जाता समाधि में तो गैर ठीक समाधि तुमने सुना होगा कोई योगी बैठ जाता है जमीन में और महीने भर बैठा रहता है कि सप्ताह भर बैठा रहता वो क्या करता है वहां वो मूर्छित हो जाता है वो सांस को अवरुद्ध करके अपनी चेतना खो देता है जितनी देर चेतना खोई रहती उतनी देर तक वो जमीन के नीचे रह सकता है ये असम्यक समाधि है ये जबरजस्ती है इस योगी में तुम कोई गुण न देखोगे ये योगी तुम्हें रास्ते पे चलता मिल जाएगा तो तुम्हें से साधारण आदमी पे अवगर हो सकता है ये चमत्कार जो इसने दिखाया कुछ पैसे के लिए दिखा दिया तुम इसमें बिल्कुल सामान्य आदमी देखोगे इसमें कुछ विशिष्टता नहीं होगी इसने केवल विधि सीख ली इसने अपने को आत्म सम्मोहित करना सीख लिया है यह किसी तरह अपने को गहरी मूर्छा में उतारने की कला जान गया इसको समाधि नहीं कहना चाहिए मगर इसको लोग समाधि कहते इसलिए बुद्ध को समाधि में भेद करना पड़ा बुद्ध ने कहा समाधि तो वही है कि होश बढ़े घटे नहीं समाधि तो वही है कि पूरी चैतन्य की अवस्था हो अपूर्व चैतन्य का प्रकाश हो और उस चैतन्य के प्रकाश में ही कोई सत्य को जाने, ऐसी मूर्छा में गड्ढे में बैठकर कोई सत्य को थोड़ी जान लेगा, यह तो एक तरह की मादकता है जैसे कोई क्लोरोफार्म में पड़ जाता है क्लोरोफार्म में पड़ जाता है तो फिर उसको ऑपरेशन करने में कठिनाई नहीं आती क्योंकि उससे कुछ पता नहीं चलता कोई चाहे तो इसी तरह क्लोरो की क्लोरोफार्म की दशा योग की प्रक्रियाओं से पैदा कर सकता है श्वास का ठीक ठीक अभ्यास कर लेने पर प्राणायाम का अभ्यास कर लेने पर अगर कोई श्वास को बाहर रोकने में समर्थ हो जाए तो मूर्छित हो जाएगा और इस मूर्छा को एक विधि से चलाया जाता है। वो कह के मूर्छित होगा कि मैं सात दिन तक मूर्छित रहूं तो सात दिन के बाद मूर्छा अपने से टूट जाएगी जैसे तुमने अगर कभी कोशिश की हो कि रात तय करके सोए कि सुबह पांच बजे नींद खुल जाए अगर तुम ठीक से तय करके सोए तो सुबह पांच बजे नींद खुल जाएगी हां अगर ठीक से तय नहीं किया तो ही अड़चन होगी तय करते वक्त ही सोचते रहे कि अरे कहां खुलती ये सब बातें हैं अगर ऐसे पांच बजे कहने से नींद खुलती होती तो फिर अलार्म घड़ी की जरूरत क्या थी और मेरी नींद तो ऐसी अलार्म से भी नहीं खुलती पत्नी घसीटती है खींचती है तब भी नहीं खुलती ऐसे सोचने से कहीं खुलने वाली लेकिन चलो कहते हैं तो देखें प्रयोग करके सोच लिया कि पांच बजे नींद खुल जाएगी नहीं खुलेगी क्योंकि तुमने सोचा ही नहीं भाव ही नहीं किया कभी शुद्ध मन से साफ मन से भाव कर लो तुम चकित हो जाओगे ठीक पांच बजे न मिनट इधर न मिनट उधर मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि तुम्हारे भीतर भी एक घड़ी है बायोलॉजिकल क्लाक जो भीतर चल रही है उसी घड़ी के हिसाब से तो हर 28 में दिन स्त्री को मासिक धर्म हो जाता नहीं तो कैसे पता चलेगा 28 दिन हो गए उसी घड़ी के अनुसार तो 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता नहीं तो कैसे पता चलेगी नौ महीने पूरे हो गए उसी घड़ी के अनुसार तो तुम्हें ठीक वक्त रोज भूख लगाती नहीं तो पता कैसे चले अब बारह बज गए भूख लगने का समय हो गया वही घड़ी काम कर रही उस घड़ी का तुम उपयोग सीख जाओ तो नींद समय पे खुल जाएगी अलार्म की जरूरत नहीं होगी और नींद समय पे आ जाएगी कोई तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं होगी भूख समय पे लगाएगी सब समय पे होने लगेगा बाहर की घड़ी ने एक बड़ा नुकसान किया है कि भीतर की घड़ी विस्मृत हो गई तुमने देखा गांव में जंगलों में लोगों को घड़ी नहीं है लेकिन समय का बड़ा बोध होता है वो चार बजे रात उठ के बता सकते हैं कि कितनी देर और लगेगी सुबह होने में आधी रात बता सकते हैं कि आधी रात बीत गई लेकिन जो आदमी घड़ी पर निर्भर हो गया है हाथ में बंधी घड़ी पर उसके हाथ की घड़ी खो जाए फिर उसे कुछ पता नहीं चलता कि कितना बजा है या क्या मामला है भीतर की घड़ी धीरे धीरे अवरुद्ध हो गई ये जो असम्यक समाधि है इसमें दो काम हो रहे हैं एक तो श्वास की प्रक्रिया सम्मोहित करने की प्रक्रिया और तीसरी बात भीतर की घड़ी का उपयोग लेकिन इससे कोई बुद्ध नहीं होता इस तरह के हट सामान्य जन होते उनके जीवन में कोई भेद नहीं होता तुम्हारे जीवन से तो बुद्ध ने सम्यक समाधि कहा है उसको जिसमें कोई जबरदस्ती ना हो बिना जबरदस्ती थोपे जो समझ पूर्वक बोधपूर्वक फलित हो इस मंत्र का अर्थ है जिसने अपने भीतर के शत्रुओं को सम्यक संबोध से नष्ट कर दिया है और ऐसे ही व्यक्ति को बुद्ध धर्म में भगवान कहा जाता तो ये तीनों शब्द बड़े सूचक हैं अरिहत या अरिहंत जिसने अपने भीतर से शत्रु मार डाले कैसे सम्यक संबोधि से चैतन्य से ध्यान से और जिसके भीतर ध्यान फल गया शत्रु मर गए उसके भीतर जो बच रहता वही भगवत्ता है ये प्यारा मंत्र है और इसका स्मरण जितना हो उतना अच्छा है तो यह ब्राह्मणी कोई भी मौका आए चूकती नहीं थी छींक आए तो खांसी आए तो फिसल के गिर पड़े तो कुछ भी मौका मिले किसी भी निमित्त स्मरण करती थी भगवान का उसके घर बोझ था उस दिन पैर फिसल के गिर पड़ी भागा भागी में सामान लाती होगी परस्ती होगी संभलते ही उसने कहा नमोत्य भगवतो अरहतो समास बुद्धस इसे सुनकर उसके पति का भाई भारद्वाज उसे बहुत डांटा सारा परिवार विरोधी था बुद्ध का ऐसा यहां रोज यहां होता जया बैठी होगी कहीं उसके पति ने उसे अल्टीमेटम दे दिया अगर सन्यासी रहना है तो मेरा घर बंद अगर मेरे घर आना है तो सन्यास की बात छोड़ दो अब कुछ भी बिगड़ता नहीं है पति का उसके संन्यासने से लेकिन दंभ को चोट लगती होगी अहंकार को पीड़ा होती होगी ये बात भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती कि मेरी पत्नी ध्यान में मुझसे आगे जा रही कि मुझसे ज्यादा शांत हो रही पति का दंभ बड़ा भयंकर होता पत्नी किसी भी स्थिति में पति से आगे नहीं होनी चाहिए इसलिए तो लोग लंबी स्त्री से शादी नहीं करते शरीर में भी लंबी नहीं होनी चाहिए हद हो गई, पढ़ी लिखी स्त्री को वर नहीं मिलते क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए पुरुष का अहंकार अगर पुरुष बी है तो वह पीएचडी लड़की से शादी नहीं करेगा वो कहेगा हम चपरासी मालूम पड़े तो लड़की कम से कम मैट्रिक हो तो चलेगी इसलिए सदियों तक आदमी ने स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया और इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है कि स्त्रियों की लंबाई नीचे क्यों रह गई कोई कारण नहीं है लंबाई उनकी पुरुषों जैसी हो सकती है लेकिन कोई पुरुष शादी करने को राजी नहीं लंबी स्त्री से तो हर पुरुष अपने से ठिगनी स्त्री खोजता इसका परिणाम यह होता है कि जब बेटे पैदा होते हैं तो वो पुरुष के अनुसार लंबे हो जाते और जब बेटी पैदा होती तो वो स्त्री के अनुसार छोटी हो जाती फिर उस बेटी को भी अपने से लंबा पति मिलेगा और इसी तरह सदियों से चल रहा तो धीरे धीरे पूरी नस्ल स्त्रियों की छोटी हो गई बहुत लंबी स्त्रियों को शायद पति ही न मिले होंगे कठिन होता है लंबी स्त्री तुम्हारे बगल में चलती हो कोई पूछे कि आप कौन तो पत्नी के कहने में जरा घबराहट होती पश्चिम में स्त्रियां इसका बदला लेने लगी इसलिए लंबी एड़ी के जूते पहनने पड़ रहे हैं वो सिर्फ बदला है पुरुष से कि तुम क्या समझते हो चलो कोई बात नहीं ऐसे लंबे नहीं तो हम लंबी एड़ी का जूता पहन के तुम्हारे बराबर ऊंचाई कर लेंगे पश्चिम में स्त्रियों की लंबाई बढ़ने लगी 100-200 वर्ष में पश्चिम में स्त्री पुरुषों की लंबाई बराबर हो जाएगी हर बात में स्त्री छोटी होनी चाहिए अब जया के पति को क्या कष्ट हो सकता है पत्नी कोई शराब नहीं पीने लगी है कोई जुआ नहीं खेलने लगी है पत्नी सिर्फ ध्यान कर रही कभी कभी भक्ति भाव में होकर नाचती है जया में गुण है मीरा जैसा खिले तो मीरा हो जाए इसके नाश से तकलीफ है इसके गीत से तकलीफ है इसकी प्रसन्नता से अड़चन है तो यह सन्यास या घर से बाहर हो जाओ घर से बाहर निकाल दिया है उसे अब सन्यास जिसको फल गया है छोड़ना असंभव है मैं भी समझाऊं तो वो राजी नहीं होगी मैं भी उसे कहूं कि लौट जाओ वापस तो वह अब वापिस नहीं लौटेगी क्योंकि जिससे स्वाद लग गया है अब वो पति को छोड़ने को तैयार है घर जाने को तैयार नहीं अब समझ लेना गाली तो मुझ पर पड़ने वाली क्योंकि समझा यही जाएगा कि मैंने भड़काया होगा मैंने कहा होगा छोड़ो मैंने नहीं कहा है लेकिन पति अपने आप धक्का दे रहा है पति अपने आप अपने परिवार को बर्बाद कर रहा है, फिर कहता फिरेगा कि मैंने परिवार बर्बाद कर दिया अब बच्चे हैं पत्नी घर से चली गई और जिम्मेवार खुद हैं ऐसे ही उस ब्राह्मणी का परिवार विरोध में रहा होगा छिपाते होंगे इस बात को वे कि हमारे घर की ब्राह्मणी हमारे घर की स्त्री बुद्ध के धर्म में सम्मिलित हो गई छिपा के रखते होंगे किसी को बताते नहीं होंगे और यह अर्चन हो गई कि सबके सामने मेहमानों के सामने पैर फिसल के गिरी और उसने कह दिया नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस, ये तो सारी बात खुल गई ये तो सबको पता चल गया है कि यह ब्राह्मणी अब ब्राह्मणी नहीं रही ये तो बुद्ध के धर्म को अंगीकार कर ली उसके पति का छोटा भाई एकदम क्रुद्ध हो गया उसने कहा नष्ट हो दूसरा जहां नहीं वहां ही उस मुंडे श्रवण की प्रशंसा करती तुम सोच रखना लोग मुझे ही गाली देते ऐसा नहीं वो बुद्ध को भी गाली दे रहे थे वो कृष्ण को भी गाली दे रहे थे वो महावीर को भी गाली दे रहे थे उनका काम ही गाली देना रहा है और फिर बोला आज मैं तेरे उस श्रवण गौतम के साथ शास्त्रार्थ करूंगा और उसे हराऊंगा ब्राह्मणी हंसी और बोली हंसी हंसी इसलिए कि यह अच्छा ही हुआ चलो इस बहाने ही तुम चले जाओ कभी कोई दुश्मन के बहाने भी बुद्ध के पास आ जाए तो भी पास तो आया चलो इसी बहाने से ही शायद इसी बहाने कोई किरण पकड़ ले कोई गंध पकड़ ले शायद इसी बहाने बुद्ध से पहचान हो जाए कौन जाने और कभी कभी ऐसा होता है जब आदमी क्रोध से उबलता होता है तो ऐसा होता है जैसे कि आग से लाल हो रहा लोहा उस पर चोट पड़े तो जल्दी रूपांतरण हो जाता है ठंडे लोहे को नहीं बदला जा सकता गर्म लोहे को बदला जाता है इसलिए लोहार पहले लोहे को गर्म करता है गर्म लोहा बदला जा सकता है अब यह भार दो आज गर्म लोहे की उबल रहा है 100 डिग्री तो उसका पा रहा है भाव बन रही है उस, उसके भीतर ब्राह्मणी हंसी होगी और उसने कहा नमो तस् भगवतो वरहतो सम्मासम बुद्ध उसने कहा भगवान खूब तरकीब निकाली खूब मुझे गिराया और मंत्र निकलवा दिया और अब ये मेरा देवर चला तुम्हारे चक्कर में अच्छा हुआ नमस्कार हो भगवान को नमस्कार हो अरहत को नमस्कार हो सम्यक संबुद्ध को और उसने कहा जाओ ब्राह्मण जाओ शास्त्रार्थ करो यद्यपि उन भगवान के साथ शास्त्रार्थ करने में कौन समर्थ है फिर भी तुम जाओ कुछ भला होगा चलो इस बहाने ही सही दुश्मन की तरह ही जाओ दोस्त की तरह न जा सके अभागे हो चलो दुश्मन की तरह जाओ ये भी भाग्य का क्षण बन सकता है ब्राह्मण क्रोध और अहंकार और विजय की आकांक्षा में जलता हुआ बुद्ध के पास गया वह ऐसे था जैसे साक्षात ज्वर हो उसका सब जल रहा था लेकिन भगवान को देखते ही कुछ हुआ शीतल जैसे वर्षा हो गई कभी कभी ऐसा हो जाता है ठीक त्वरा में कोई बात प्रवेश कर जाती है कुन कुनकुन आदमी नहीं बदले जा सकते ठंडे आदमी नहीं बदले जा सकते लेकिन गरम आदमी गर्म आदमी बदले जा सकते जो बुद्ध के विरोध में इतना उत्तप्त हो सकता है बिना बुद्ध को जाने बिना बुद्ध को पहचाने जिसने कभी उन आंखों में नहीं झांका, उस प्यारी देह को भी नहीं देखा उस प्यारी आत्मा के दर्शन भी नहीं किए उसके वातावरण में भी नहीं गया उस माहौल की कुछ खबर नहीं कि वहां क्या हो रहा है वो इतनी उत्तप्त दशा में आया होगा तो जैसे जलता हुआ लोहा कोई पानी में फेंक दे ऐसे बुद्ध की उस छाया में उस शीतल छाया में चमत्कृत हो गया होगा समझना अगर सामान्यत आया होता सोचता कि चलो एक दिन चलकर देखें कौन है क्या है तो शायद परिणाम ना होता क्योंकि ठंडा ठंडा आता ठंडे लोहे को पानी में फेंक दो कुछ भी ना होगा गरम लोहे को फेंको बड़ी आवाज होगी ठंडे लोहे को फेंको पता भी ना चलेगा गर्म लोहे को फेंको तो गर्म लोहा रूपांतरित होगा ठंडा लोहा रूपांतरित नहीं होगा क्योंकि ठंडा अब और क्या ठंडा होगा यह गर्म आया था इसलिए बुद्ध की जो थोड़ी सी बूंदें इस पर पड़ी होंगी तत् रूपांतरकारी हो गई चाहे प्रेम में गरम जाओ चाहे घृणा में गरम जाओ बुद्धों के पास गरम जाना ठंडे मत जाना उनकी उपस्थिति में उसका क्रोध अचानक बुझ गया जिससे शीतल वर्षा हो गई उनकी आंखों को देख उस व्यक्ति को जीतने की नहीं उस व्यक्ति से हारने की आकांक्षा जाग उठी प्रेम का मतलब यही होता है हारने की आकांक्षा जिससे तुम हारना चाहते हो उससे तुम्हें प्रेम है जिससे तुम जीतना चाहते हो उससे तुम्हें कैसे प्रेम होगा प्रेम की कला है हार कर जीतना हारने से शुरुआत है जीतने में अंत है प्रेमी हारता है झुकता है और जीत लेता है। इस शांत बैठे आदमी को देखकर इस प्रसाद पूर्ण आदमी को देखकर ऐसा आदमी तो इस ब्राह्मण ने कभी देखा नहीं था ठगा रह गया होगा किम कर्तव्य विमूड़ हो गया होगा एक क्षण को अवाक हुआ मन हुआ झुकछाओं मन हुआ इन चरणों में सिर रख दू उसने कुछ प्रश्न पूछे अब विवाद के लिए नहीं मुखा से और भगवान के उत्तरों को पाव समाधान को उपलब्ध हुआ जब कोई मुमुक् से पूछता है तो ही उत्तर हृदय तक पहुंचता है जब कोई विवाद के लिए पूछता है तो उत्तर दिए जाते हैं लेकिन पहुंचते नहीं अगर उसने विवाद से पूछा होता तो बुद्ध ने उत्तर दिए भी ना होते यही बुद्ध की प्रक्रिया थी जब कोई विवाद से पूछता तो बुद्ध कहते बैठो कुछ देर रुको कुछ देर मेरे पास रहो साल भर बात पूछना साल भर बुद्ध अपनी हवा में उसे रखते साल भर बुद्ध औरों के प्रश्नों के उत्तर देते न मालूम कितने प्रश्नों के उत्तर देते हुए इस आदमी को चुपचाप बिठा रखते जिस दिन इसके भीतर विवाद की भावदशा चली जाती और जिस दिन इसके भीतर जिज्ञासा उठती मुमुक्षा उठती इसलिए पूछता कि जानना चाहता है इसलिए नहीं कि जनाना चाहता है इसलिए नहीं कि खंडन करने को उत्सुक है बल्कि इसलिए कि अब रूपांतरित होने की तैयारी तो जब कोई रूपांतरित होना चाहता है तो उत्तर तत्क्षण पहुंच जाते हैं हृदय के गहनतम में हृदय की अंतिम गहराई को छू लेते हैं स्पंदित कर देते संवेक का उदय होता है व्यक्ति रोमांचित हो जाता है समाधान उपलब्ध होता है भगवान के उत्तरों को पाव समाधान को उपलब्ध हुआ समाधि लग गई फिर घर नहीं लौटा बुद्ध के पास जाके जो लौट वो गया ही नहीं गया होगा फिर भी गया नहीं गया होगा पहुंचा नहीं शरीर से गया होगा मन से नहीं गया जो बुद्ध के पास गया वो गया ही सदा को गया वो उनका ही होकर लौटेगा उस रंग में बिना रंगे जो लौट आए वो गया ऐसा मानना ही मत फिर घर नहीं लौटा बुद्ध का ही हो गया बुद्ध में ही खो गया वह उसी दिन प्रवर्जित हुआ और उसी दिन अरहत्व को उपलब्ध हुआ इतनी गर्मी में जो प्रवर्जित होगा इतनी गर्मी से जो ठंडा होगा वो रूपांतरित हो जाए उपेक्षा मत करना धन्यभागी हो अगर प्रेम कर सको अगर प्रेम ना कर सको तो दूसरा धन्य भाग करना मगर उपेक्षा मत करना नि से लिखा है ईश्वर मर गया है प्रमाण प्रमाण की अब न तो कोई ईश्वर के पक्ष में है और न कोई विपक्ष में सब लोग उपेक्षा से भर गए अब कोई विवाद भी नहीं करता कि ईश्वर है या नहीं अगर कहीं तुम विवाद भी करो तो लोग कहते हैं भाई होगा उसको उस पे छोड़ो अभी तो चाय पियो कि अभी रेडियो से न्यूज आ रहा गड़बड़ बीच में ना करो ईश्वर होगा मान लिया होगा झंझट कौन खड़ी करे नाहक विवाद कौन करे समय कौन खराब करे लोग उपेक्षा से जब भरते हैं तभी ईश्वर से संबंध छूट जाता है अच्छे थे दिन जब नास्तिक थे और आस्तिक थे और गहन विवाद था और गर्मा गर्मी थी अच्छे थे दिन क्योंकि ईश्वर जिंदा था जिंदा था अर्थात हमसे संबंध होता था हमसे जुड़ता था नास्तिक कभी आस्तिक हो सकता है लेकिन जो कहता भाई होगा सताओ न बेकार की बातें ना उठाओ हम कहां कहते हैं कि नहीं हम मंदिर जाते गीता पे फूल भी चढ़ा देते कभी कभी गीता उलट पलट भी लेते होगा जरूर होगा आप कहते तो होना चाहिए मगर व्यर्थ की बकवास खड़ी ना करो ऐसा जो आदमी है इसके जीवन में ईश्वर मर गया है ऐसे जीवन में बुद्ध से कोई संसर्ग नहीं हो सकता अच्छे थे वे लोग कि कम से कम उत्तप्त होते थे जीसस को लोगों ने सूली दी अब अगर आए तो शायद उपेक्षा करें और उपेक्षा ज्यादा बड़ी सूली हो जाएगी बुद्ध को लोगों ने गालियां दी ठीक था गाली देने का मतलब ही यह होता है कि तुम उद्विग्न तो हो गए संबंध तो जुड़ने लगा शत्रुता का सही शत्रुता मित्रता में बदल सकती है शत्रुता भी एक तरह की मित्रता है उसकी खबर घर पहुंची ब्राह्मणी के पति को भी भयंकर क्रोध आया उसने कहा तो हद हो गई मेरा भाई भी मेरे हाथ से गया मेरी पत्नी तो पहले ही जा चुकी थी मेरा भाई भी मेरे हाथ से गया वह भी भगवान को नाना प्रकार के आकर्षण करता हुआ रास्ते पर गालियां देता हुआ असभ्य शब्दों को बोलता हुआ वेणु बन गया जहां भगवान बिहारते थे और वह भी भगवान के पास जा ऐसे बुझ गया जैसे जलता अंगार जल में गिर के बुझ जाता है ऐसा ही उसके दो अन्य भाइयों के साथ भी हुआ भिक्षु भगवान का चमत्कार देख चकित थे चमत्कार कुछ भी नहीं जल में अंगारा गिरे बुझ जाए चमत्कार क्या है स्वाभाविक है अंगार का जलना स्वाभाविक है जल का शीतल होना स्वाभाविक है फिर अंगार का जल में गिर के बुझ जाना स्वाभाविक है सब स्वाभाविक है कहने लगे आबूसो बुद्ध गुण में बड़ा चमत्कार है ऐसे दुष्ट अहंकारी क्रोधी व्यक्ति भी सांचित संस्थ हो गए और ब्राह्मण धर्म को छोड़ दिए भगवान ने कहा भिक्षु भूल ना करो, उन्होंने ब्राह्मण धर्म नहीं छोड़ा है, वस्तुतः पहले वे ब्राह्मण नहीं थे और अब ब्राह्मण हुए फिर भी बुद्ध को यह देश समझ नहीं पाया इस देश ने यही समझा कि बुद्ध ने हिंदू धर्म नष्ट कर दिया बुद्ध इस पृथ्वी के सबसे बड़े हिंदू थे उससे बड़ा हिंदू न पहले पैदा हुआ न पीछे पैदा हुआ मगर हिंदू ना थे और चूक गए बुद्ध ने ब्राह्मण को जो महिमा दी थी वह किसी ने भी कभी नहीं दी लेकिन अक्सर यह भूल हो जाती अक्सर ऐसा हो जाता है। जीसस सबसे बड़े यहूदी थे पृथ्वी के उनसे बड़ा कोई यहूदी ना पहले हुआ ना पीछे हुआ लेकिन यहूदियों ने ही छोड़ दिया फांसी लगा थी बुद्ध सबसे बड़े हिंदू थे और हिंदू नहीं है उनका त्याग कर दिया और हिंदुस्तान से बुद्ध धर्म को उखाड़ फेंका पता नहीं मनुष्य कब समझदार होगा कब इसकी आंखें खुलेंगी लेंगी ये अपने घर में आई संपदा को अस्वीकार करने की इसकी पुरानी आदत है जीसस ने कहा है पैगंबर अपने गांव में नहीं पूजा जाता अपने लोगों के द्वारा नहीं पूजा जाता इससे पैगंबर की कुछ हानि होती है सो नहीं पैगंबर की क्या हानि होनी लेकिन वे लोग जो सर्वाधिक लाभान्वित हो जाते सबसे ज्यादा वंचित रह जाते जिसने नद्धा रस्सी सांकल को काटकर खूंटे को भी उखाड़ फेंका है उस बुद्ध पुरुष को मैं ब्राह्मण कहता हूं नद्धा अर्थात क्रोध सांकल अर्थात मोह रस्सी अर्थात लोभ और खूंटा अर्थात काम जिसने काम क्रोध मोह लोभ इन चार को उखाड़ फेंका है जिसने नड्ढा रस्सी सांकल को काटकर खूंटे को भी उखाड़ फेंका है सबकी जड़ खूंटे में काम में काम के कारण ही और सब चीजें पैदा होती हैं इसे ख्याल रखना इसलिए काम मूल जड़ से शाखाएं हैं वृक्ष की फूल पत्ते असली चीज जड़ है काम क्यों क्योंकि जब तुम्हारे काम में कोई बाधा डालता है तो क्रोध पैदा होता है जब तुम्हारा काम सफल होने लगता है तो लोक पैदा होता है जब तुम्हारा काम सफल हो जाता है तो मोह पैदा होता है समझो उदाहरण के लिए तुम एक स्त्री को पाना चाहते हो और एक दूसरे सज्जन प्रतियोगिता करने लगे तो क्रोध पैदा होगा तुम प्रतियोगी को मारने को उतारू हो जाओ भयंकर ईर्षा जगेगी आग की लपटें उठने लगेंगी अगर तुम स्त्री को लो तो तुम चाहोगी कि जो तुम्हारी हो गई है वो अब सदा के लिए तुम्हारी हो कहीं कल किसी और की ना हो जाए तो लोक पैदा हुआ अब तुम्हारे भीतर स्त्री को परिग्रह बनाने नहीं की इच्छा होगी कि वो मेरी हो जाए सब तरफ द्वार दरवाजे बंद कर दोगे दीवाल के भीतर उसे बिठा दोगे एक पिंजले में बिठा दोगे ताला लगा दोगे कि अब किसी और की कभी ना हो जाए लोप पैदा हुआ फिर जिससे सुख मिलेगा उससे मोह पैदा होगा फिर उसके बिना एक क्षण न रह सकोगे जहां जाओगे उसी की याद आएगी चित्त उसी के आसपास मंडराएगा, और इन सब के खूंटे में क्या है काम है तो बुद्ध कहते हैं जिसने नद्धा क्रोध उखाड़ फेंका सांकल तोड़ दी मुह उखाड़ फेंका रस्सी तोड़ दी लोभ उखाड़ फेंका और इतना ही नहीं जो खूंटे को भी काटकर फेंक दिया है, उखाड़ कर फेंक दिया है। उस बुद्ध पुरुष को मैं ब्राह्मण कहता हूं जिसके भीतर काम नहीं रहा उसके भीतर ही राम का आविर्भाव होता है यह काम की ऊर्जा ही जब और सारे विषयों से मुक्त हो जाती तो राम बन जाती राम कुछ और ऊर्जा नहीं है वही ऊर्जा है हीरा जब पड़ा है कूड़े करकट में और मिट्टी में दबा है तो काम और जब हीरे को निखारा गया साफ सुथरा किया गया और किसी जौहरी ने हीरे को पहलू दिए तो राम काम और राम एक ही ऊर्जा के दो छोर हैं। काम की ही अंतिम ऊंचाई राम है और राम का ही सबसे नीचे गिर जाना काम है जो बिना दूसरी चित्त किए गाली वध और बंधन को सह लेता है क्षमा बल ही जिसके बल का सेनापति है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं छेतवा नंदिम वर्तंश संदामम सहनुक्कम उखित पालिघम बुद्धम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम अक्सम बध बंधच यो नि, नितिख्या खांति बलम बलानेकम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणं ऐसे व्यक्ति को मैं बुद्ध ऐसे व्यक्ति को मैं ब्राह्मण कहता हूं जिसने जीवन के सारे बंधन काट डाले जो परम स्वतंत्रता को उपलब्ध हो गया है जिसकी ऊर्जा पर अब कोई सीमा नहीं है जिसको पंख लग गए हैं नमो तस् भगवतो अरहंतो सम्मा सम्बुद्धस्य जो भगवान हो गया है जो अरहत हो गया है जो सम्यक संबोधि को प्राप्त हो गया है वही ब्राह्मण है इसलिए बुद्ध ने कहा भिक्षो ऐसी भ्रांति मत करो कि इन्होंने ब्राह्मण धर्म छोड़ दिया ये पहले ब्राह्मण थे ही नहीं अब पहली दफा ब्राह्मण हुए अब पहली दफा ब्रह्म से परिचित हुए अब पहली दफा बुद्धत्व का स्वाद लगा है मैंने इन्हें ब्राह्मण बनाया है काश यह बात हिंदू समझ पाते काश यह बात यह देश समझ पाया होता तो इस देश का सबसे प्यारा बेटा इस देश से निष्कासित नहीं होता और इस देश को जो अपूर्व संपदा मिली थी वो दूसरों के हाथ न पड़ती थी हाँ लोग चीन और जापान और थाईलैंड और बर्मा और कोरिया और लंका में बुद्ध के मार्ग पर चल के बुद्धत्व को उपलब्ध हुए वे हजारों लोग यहां भी उपलब्ध हो सकते थे लेकिन यहां एक भ्रांति पकड़ गई बुद्ध ब्राह्मण धर्म विरोधी है, बुद्ध तथाकथित ब्राह्मणों के विरोधी थे बुद्ध तथाकथित वेद और उपनिषदों के विरोधी थे लेकिन असली वेद और असली उपनिषद और असली ब्राह्मण का कोई कैसे विरोधी हो सकता है आज इतना ही